संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व यज्ञ की समाप्ति वैशम जी कहते हैं जन्मेजय परम प्रतापी युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था उसे देखकर उत्साही उस वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो गए सारे कर्म सुखपूर्वक हुए धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई असंख्य मनुष्यों और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गोदाम भरे रहे इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके संरक्षक थे धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया तब तक सर्वशक्तिमान सार्ग चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा में तत्पर रहे जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञांत में भवभृत स्नान कर चुके तब सभी राजाओं ने उनके पास आकर कहा धर्मज्ञ सम्राट यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया आपने सम्राट पद प्राप्त करके अजमेढ़वंशी राजाओं का यश उज्ज्वल किया है राजेंद्र इस यज्ञ के द्वारा महान धर्मानुष्ठान सम्पन्न हुआ है इस यज्ञ में हम लोगों को भी सब प्रकार से आतिथ्य सत्कार हुआ है किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है आज्ञा दीजिए अब हम लोग अपने अपने राजधानी में जाएं। धर्मराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमा तक पहुंचा आने के लिए भाइयों को नियुक्त किया और कहा अच्छा पधारिये आप लोगों का मंगल हो भीमसेन अर्जुन आदि ने बड़े भाई की आज्ञा से प्रत्येक राजा को सत्कार पूर्वक विदा दिया जब सब राजा और ब्राह्मण वहाँ से पधार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज शिष्य से कहा राजेंद्र बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका राजस्व महायज्ञ सकुशल समाप्त हुआ अब मैं द्वारिका जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ धर्मराज ने कहा आनंदकंद गोविंद यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से ही पूरा हुआ है यह आपकी कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओं ने मेरी अहिंता स्वीकार करके कर दिया करके कर दिया और स्वयं इस यज्ञ में उपस्थित हुए सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कहे आपके बिना मुझे एक क्षण के लिए भी कहीं आनंद नहीं मिलता परंतु करूँ क्या लाचारी है आपको द्वारिका भी तो जाना ही पड़ेगा तदनंतर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को सांस लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए और बड़ी प्रसन्नता से बोले बुआ जी आपके पुत्रों ने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया इनका मनोरथ पूरा हो गया धन सम्पत्ति भी बहुत अधिक मिल गई अब आप प्रसन्नता से रहिए मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारिका जाना चाहता हूँ इस प्रकार सुभद्रा और द्रौपदी को भी प्रसन्न कर भगवान श्री कृष्ण महल से बाहर आए स्नान जप आदि करके ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराया इसी समय दारुक मेघ के समान वर्ण रथ सजा कर ले आया उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण गरुण्वज रथ के पास पधारे प्रदिकिणा की और उस पर सवार हो गए रथ रवाना हुआ धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ पैदल ही रथ के पीछे पीछे चलने लगे कमल नैन भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर रथ रोककर धर्मराज से कहा राजेंद्र जैसे मेघ समस्त प्राणियों की रक्षा करता है वैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियों को आश्रय देता है वैसे ही आप बड़ी सावधानी से प्रजा का पालन कीजिए जैसे सभी देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं वैसे ही आपके सभी भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें इस प्रकार एक दूसरे से कह सुन और मिल बैठ कर श्री कृष्ण और पांडव अपने अपने स्थान पर चले गए